बोलती कहानिया नमस्कार मैं अर्चना चाव जी आप सभी का स्वागत करती हूं आज सुनिए सौरभ चतुर्वेदी की लिखी कहानी शीर्षक है रुद्राभिषेक पूरे बलिया शहर की चिल्लपो के ठीक बीचोंबीच बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर है जहाँ का प्रभाव क्या है ये वही बता सकता है जो कभी वहाँ गया हो शहर के बीचोंबीच विराजमान भगवान शिव के दरबार का क्या अद्भुत सौंदर्य मंदिर में दर्जनों पुजारी हैं, लेकिन किसी ने भी एक तिलक करने का भी एक तरण कृषि ऐसी न मांगा यहाँ कितने ही लोगों की रोजी रोटी का प्रतिदिन प्रबंध बालेश्वर नाथ ही करते हैं। इसी मंदिर में एक चौकी लगती है पंडित सिताराम तिवारी की। जिले के विद्वत समाज में सबसे प्रतिष्ठित नाम है पंडित सीताराम तिवारी का पंडित जी वैसे तो हमेशा व्यस्त रहते हैं किंतु सावन के महीने में आलम कुछ बदला बदला सा रहता है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पर रुद्राभषेक के विशेषज्ञ पंडित सीताराम के अद्भुत स्वर और कौशल का आकर्षण उन्हें देर में चार अभिषेकों के उपरांत भी दम लेने का अवसर न देता था आज शिवरात्रि भी है और सावन में शिवरात्रि के दिन महादेव का अभिषेक मृत्यु को परास्त करने में सक्षम है यही अभिलाषा लेकर एक प्रौढ़ व्यक्ति पंडित जी के घर प्रातः उपस्थित होता है पंडित जी खीज उठते हैं कैसा विचित्र व्यक्ति है अब भी आ गया और तुरंत चलने को कहता है संभवतः इसे उनके विषय में ठीक से से मालूम नहीं है। ऐसा सोचकर वो विनम्रता से कहते हैं, अभी जाइए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव देखकर आपके यहाँ भी अनुष्ठान करा दूंगा वह व्यक्ति पंडित जी के पैरों पर अपने पुत्र की कुंडली रखकर रोपड़ा बोला महाराज ये मेरा लड़का है दो साल पहले इसका विवाह किया है बहुत पेट से है दो दिन पहले घर लौटते समय एक ट्रक के नीचे आ गया डॉक्टर कहते हैं सारा खून बह गया है कोमा में है सब कहते हैं कि अब भगवान ही कुछ कर सकता है और भगवान को बिना आपके सहयोग के कैसे पुकारो पंडित जी बिना मन के कुंडली उठा खोलते ही नाम सामने आता है श्री असित कुमार मिश्र चौंक कर सीताराम तिवारी पूछते हैं कि आपके लड़के स्टेट बैंक में काम करते हैं उत्तर आता है जी से बैठ जाते हैं दीवार का सहारा लेकर पंडित जी और कहते हैं कि जाकर तैयारी करिए हम आते हैं वह व्यक्ति चला जाता है और सीताराम की आंखें भी देखती है शून्य में फिर से उमड़ते उन दृश्यों को जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत और के छात्र थे होठो पर उपनिषदों के श्लोक फूटते थे किंतु हृदय महिला महाविद्यालय के द्वार पर प्रहरी बना रहता था जहां पढ़ती थी सुलेखा विश्वविद्यालय की गलियों में पैदा हुआ प्रेम बनारस के घाटों पर जवान हुआ किंतु इसके पहले कि इस प्रेम को पृष्ठभूमि की पहचान मिले पंडित जी को सुलेखा के विवाह की सूचना मिली मन व्यथित था पंडित जी का किंतु स्वार्थ से रहित था उनका प्रेम ईश्वर था और उन्हें इसका भरी प्रकार भान था कि उनकी वर्तमान परिस्थिति उनके ईश्वर को कोई प्रसाद नहीं दे सकती उन्हें सुलेखा के शब्दों पर गर्व हुआ जब उसने कहा कोई भी लड़की अपनी उम्र के लड़की की तुलना में जल्दी बड़ी हो जाती है और यह जल्दी में ही वृद्धि एक पिता पर बहुत भारी होती है मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर सुलेखा ने पंडित जी के पैर छुए और दृष्टि से ओझल हो गई सीताराम को जब लड़के के नाम और पद का पता चला तो उन्हें अपने आराध्य की पूर्ण सुरक्षा का विश्वास हो आया अब आज अचानक फिर समय का यह कौन सा सजल आखे हृदय को बोध करा रही थी कि उन्हें अभी भी बस सुलेखा से ही प्रेम है और उनके प्रेम की सुरक्षा अब उन्हीं की ओर से आशावी है पंडित जी अभिषेक शुरू करते हैं। ओम केशवाय नमा आचमन के लिए उठे सुलेखा के हाथों का जल सीताराम की आंखों में भी था ओम ऋषि केश खा दाएं हाथ के अंगुष्ठ मूल से होठ पोजती है और सीताराम के हाथ उनके नेत्रों का साथ देते हैं ओम पवित्रोवा गतोपिवा पवित्रता का यह आभान पवित्र करता है वातावरण के साथ पंडित जी के मन को भी होठ स्वस्ती करते हैं हरिओ अपरितासो और मन ईश्वर की की कृपा खोज में भटकता रहता है मृत्यु को भी परास्त करने का प्रारंभ होता है सीताराम अपना समस्त ज्ञान अर्पित कर देना चाहते हैं शरीर पसीने से भीग जाता है और मन आंसू से परंतु पंडित जी रुकते नहीं पंडित जी शिव वंदना का वाचन करते हैं पंडित जी और तीव्र होते हैं रत्ना कल्जलांगम पर मृगा हस्तम प्रसन्नम सुलेखा की आंखों से धार बह निकलती है प्रेम और कृतज्ञता के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है किंतु पंडित सीताराम की विवृत्ता पुष्टि के पूर्व विश्राम का प्रतिरोध करती है मंत्र और तेज स्वर में गूंजता है। व्याघ्र कृतम सनम विश्वाद्यम विश्व बीजम निखिल अब समाचार आता है कि असि पूर्ण रूप से जागृत है और सबको देखना चाहते हैं। सुलेखा सीताराम के पैरों पर गिर पड़ती है पंडित जी आंखे बंद कर अश्रुओं का पंचामृत पी जाते हैं और होठों से अनुष्ठान का अंतिम श्लोक फूटता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्ति हीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस तुम्हें अपराध हर्निशमया क्रीयतेर्शम इति मामत्वा क्षमस्व मवुर धन्यवाद